योगश्चित्त नि वृत्ति निरोध शब्दार्थ योग योग चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों को का रोकना है अन्यर्थ चित्त की वृत्तियों का रोकना योग है व्याख्या योग का स्वरूप बतलाते हैं निर्मल सत्वप्रधान चित्त की जो अंगांग भाव से परिणत वृत्तियां हैं उनका निरोध अर्थात जो बाहर को चित्त की वृत्तियाँ जाती है उन बहिर्मुख वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर उससे उल्टा अर्थात अंतर्मुख करके अपने कारण चित्त में लीन कर देना योग है ऐसा निरोध चित्त की वृत्तियों का रोकना सब चित्त की भूमियों में सब प्राणियों का धर्म है जो कभी किसी चित्त में प्रकट हो जाता है प्रायः चित्तों में छिपा हुआ ही रहता है सूत्र में केवल चित्तवृत्ति निरोध शब्द है सर्वचित्त वृत्ति निरोध नहीं है इससे सूत्रकार ने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों प्रकार की समाधियों को योग बतलाया है अर्थात असंप्रज्ञात समाधि जिसमें सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है वह निरुद्ध अवस्था तो योग है ही किंतु संप्रज्ञात समाधि भी जिसमें सात्विक एकाग्र वृत्ति बनी रहती है वह एकाग्र अवस्था भी योग के लक्षण के अंतर्गत है अर्थात चित्त से तम का मल रूप आवरण और रजस के विक्षेप रूप चंचलता निवृत्त होकर सत्व के प्रकाश में जो एकाग्र रहे उसको भी योग समझना चाहिए सारी सृष्टि सत्व रजस और तमस इन तीन गुणों का ही परिणाम स्वरूप है एक धर्म आकार अथवा रूप को छोड़कर धर्मांतर के ग्रहण अर्थात दूसरे धर्म आकार अथवा रूप के धारण करने को परिणाम कहते हैं चित्त इन गुणों का सबसे प्रथम सत्व प्रधान परिणाम है इसलिए इसको चित्त सत्व भी कहते हैं यह इसका अपना व्यापक स्वरूप है यह सारा स्थूल जगत जिसमें हमारा व्यवहार चल रहा है रज तथा तम प्रधान गुणों का परिणाम है इसके बाह्य अथवा आभ्यांतर संसर्ग से जो चित्त सत्व में क्षण क्षण गुणों का परिणाम हो रहा है उसको चित्तवृत्ति चित कहते हैं विषय को और स्पष्ट रूप से समझना चाहिए मानव चित्त अगाध परिपूर्ण सागर का जल है जिस प्रकार वह पृथ्वी के संबंध से खाड़ी झील आदि के आंतरिक तदाकार परिणाम को प्राप्त होता है इसी प्रकार चित्त आंतर राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह रूप आकार से परिणत होता रहता है तथा जिस प्रकार वायु आदि के वेग से जल रूपी तरंगें उठती हैं इसी प्रकार चित्त इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों से आकर्षित होकर उन जैसे आकारों में परिणत होता रहता है यह सब चित्त की वृत्तियाँ कहलाती है जो अनंत है और प्रतिक्षण उदय होती रहती हैं इनका विस्तार पूर्वक वर्णन अगले सूत्रों में किया जाएगा जैसे जल वायु आदि के अभाव में तरंग आकारादि परिणामों को त्याग कर स्वभाव में अवस्थित हो जाता है वैसे ही जब चित्त बाह्य तथा आभ्यंतर विषयाकार परिणाम को त्याग कर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तब उसको चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं उपरयुक्त परिणाम रूपवृत्तियाँ चित्त में इन्हीं तीनों के प्रभाव से उदय होती रहती है चित्त सत्व ज्ञान स्वभाव वाला है जब उसमें रजोगुण तमोगुण दोनों का मेल होता है तब ऐश्वर्य विषय प्रिय होते हैं जब यह तमोगुण से युक्त होता है तब अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त होता है वही चित्त जब तमोगुण के नष्ट होने पर रजोगुण के अंश से युक्त होता है तब धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है वही चित्त जब रजोगुण के लेस मात्र मल से भी रहित होता है तब स्वरूप प्रतिष्ठित कहलाता है तब चित्त सत्व और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान होता है जिसको विवेक्याति अर्थात भेद ज्ञान कहते हैं विवेक्याति के परिपक्व होने पर धर्म में एक समाधि की अवस्था प्राप्त होती है जिसको परम परम संख्यान भी कहते हैं शक्ति पुरुष अपरिणामी और अप्रतिसंक्रमा अर्थात परिणाम क्रिया और संयोग आदि से रहित तथा चित्त के सारे विषयों की दृष्टा शुद्ध और अनंत है सत्वगुणात्मक चित्त इस पुरुष से विपरीत है अर्थात परिणामी और क्रियादि वाला विषयों का स्वयं दृष्टा नहीं किंतु पुरुष को दर्शाने वाला और जड़ होने के कारण पुरुष की अपेक्षा अशुद्ध तथा अंत वाला है इस प्रकार चित्त से पुरुष का भिन्न देखना विवेक ख्याति कहलाती है जब इस विवेक ख्याति से भी वैराग्य प्राप्त हो जाता है तब उस विवेक ख्याति का भी निरोध हो जाता है यह निर्वी समाधि है इसके असंप्रज्ञात इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई सांसारिक प्राकृतिक विषय नहीं जाना जाता है इस प्रकार संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भेद से चित्तवृत्ति निरोध रूप योग दो प्रकार का है